गारु गारो पवश्य जीवन महा हो कुरा गारु बाट उठेर नई सफलता सारा हुने हुन हुए गारु लाई अंगाल छाम नसकी सक हचक जो मानस तोन कदापि उच्च तहमा जाकि हरदम तल तिम्रो याद मलाई कोर्ति नई हा भक्त हे सुंदरी आपों दुर्बल हातले कुम्यो तोड़ेर फ्यारी उक्ल्थ्यौ कति शैल बा सरसरी झर्थे ओहालो मता लोबी हाथ बड़ाई कित्तु उभ छेक तिम्रो पथ समझी दौलत मत नबकुरा थुप्रुद दौलत खुजें दुर्बलता म छोपन तेसले स्वार्थंदता दूषित को मेल रहु जगमा निबने बल्ने रिप्ने बीच आप नई पीरा लग तिमी मै सी ती धर्म कर्म उच्च महिमा होमी दीय जीवन आप हो हो धन्य तिम्रो मन तिम्रो लायक है नित्य मत के लोभ तृष्णा थौ आई किंतु ममा समर्पित ग्यौ जे जी तिम्रो थौ बाकी जीवन को लिये कसरी लंकी रहे की थियो। मोहकता सबई तिर तिमी सौंदर्य भर्ती थियो थोत्रो पात्र थियो परंतु म गई थापे म पऊं भनी आपना लाख मुरादती सबथुनी मेरे बनौ भक्ति अल्ले हरदम कष्ट भित्र पीरिंद तिम्रो ढलो जीवन कस्तु थो तर के भिवहे सोचने मता सक्तन एवटी तुच्छ भिखारी सरिभा डाड़ार काड़ा डुली तीता ती अपमान लाख साई बीतने छ्यो जीवनी पश्चा ताप मलाई होन चाहिले होस्त तो नगर्ने करें मेरो जो हक नहीं थे नसमा ढिप्पी गरी लोभि गारो छाड़न जगत मलाई जति भो तई पाप को हो फल त्यो ना साप बनेर डस्ट कसरी निर्घात मेरो दिल लामो मार्ग कड़ा मरुस्थल भाई ज्यादा गले थी एवटा सुंदर बाग किंतु पथमा देखी मत ही पारी ध्वस्त उजाड़ो वन सब ज्यादा छु दागी बनी मत बास बसी थाके तेसमा था जीवनी कस्तु त्यो अपराधले ग्रसित भई जे जोछ मेरो यहाँ बाँधी चौखु रहा तजा अब भनी तारे सरी सिंधुमा मेरो साथ तिमी यहाँ पर डुब्यऊ बेस्वाद को कालमा यो नई पीरअपार को भैदिओ संसार छाड़ ममा मेरा छत्का क्रिया प्रतिक्रिया छोड़ेर पूँजी शब मेरो यो प्रिय देश बाट छुटी जु छुटाड़ा अभ हे नेपाल म आज मिल खुश तिम्री हावापानीमा तिम्र मेरी मिल्च यही अस्तित्व मेरो जहाँ हे अग्ला चुचुरा हिमालयर देो मलाई बिदा हे मेरा प्रिय देश का मुकुट हो देव मलाई विदा हे भित्ता बहुमूल्य रत्न मणिगा देव मलाई बिदा मेरा स्रोत विशाल गौरव महान देऊ मलाई बिदा डाणा पर्वत शैल फूर्ण चतुरा कल्लोल देऊ बिदा पारने फाट हरा भर नद नदी देऊ मलाई बिदा मुठ्ठा हर समान उच्च छहरा देऊ मलाई बिदा हे मेरा प्रिय देश का हिम नदी देऊ मलाई बिदा सुंधरा धररा दुबई मिली जुली देऊ मलाई बिदा ओढ़ने पत्थर दान कालीगढ़ हो दे मलाई बिदा चोखो देश अनेक लोकहर को देऊ मलाई बिदा मेरे स्वप्न पवित्र दान जस को देऊ मलाई बिदा ठाड़ो नाक समस्त कांतिपुर को हे उच्चता कृतिम जामी लाख थिय पवित्र पसीना हे मेघ को आश्रम सेतो स्तंभ सुकीर्ति को धरहरा दे मलाई बिदा हे अग्लो प्रहरी सरी नगर को देव मलाई बिदा मेर शांत मयूर मधि सुरीलो गाना उजालो जड़ी भोर उच्च उच्चतम डाक्ने जुरी चरी पस्ता काल अनंत गुंजन सुने जो गीत आनंद ले मेरे अंतिम काल को बल बनो ते जु आनंद ले कते कष्ट दहाई को यु घाउ मेरे यहाँ सा हो शरीर में अस्जिलो यो प्राण उड़ा बढ़ श्वास प्रश्वास मात्र अड़ि पीड़ा भो झनझन रोक्त मुटुको को बेथा कि नज लंब्या लौभन कि मैले अज छैन उड़न इसरी पुगेको यहाँ लैजा है इस भीमको को स्मृति सबई हे घाउ हे पाहना निम्त्याय इस लाई तरय मेरो बनी बस्त मेरो प्राण निभाने बखतमा पानी थपी थपीजद मेरो जीवन यो कथा अब टुट्य जा चेतना भावी संततिको को कतई हृदय मां बंद कुनई समझना ढिक्का आंसू खसाल् के संग संग विश्वास को भल भल आप देश निमित्त मर्जन को कई है निष्फल मेरो यो दृढ़ धारणाच जनले बिरसेर धारणा जन देश नरेश खातिर महा हाँ मरे को जो मर काल महाजसे मनुज को विश्वास मुस्काउ यो नेपाल अवश्य वंश जस को विश्वास को लामो जीवन का सुखांत घटना बत्ती सरी रात का उत्र अहिले समस्त स्मृतिमा में बंद कुरास का हु निश्चय लाख लाख घटना यो जिंदगी को बीछ हु जसमा संबंध रागात्मक धोखा ढाट जाल झेल ठगी षड्यंत्र ईर्षा दगा डर डरलाग्दा प्रतिरूप धारण यहाँ छन छड़ा निस्की मात्र शरीर बाट बलऊ तेरोने के गति भर्क्रूर को बचन ले निमति दुर्मति कस्ता दुर्मुख हेर्न नई न, न सकिने क्रोधान दता यहाँ दारा कर्टी किटी, -किटी कती बसे पापी कुकर्मी यहाँ हा पक्राउ पड़े तुच्छ कसरी जु इनका सगई कस्तो दुर्गति को शिकार होना गई जु हा पिल्सिंद घाटी सुक्न गए रग्द जस आई कुन निष्ठुर तातो झोल फला फलामले डसिदिने यो को दस्तुर लागो भोक भर मग्द जस तातो खरानी दिने लौ तेस्त पी खान खोज्द हुरी हुई दिने हा कामार खोज्द भोगहा स्तंभ अगाल हरे कस्तो यहां दस्तुर लै जा कष्टपूर्ण पूर्ण पथमा घाई पाता कसी आधी च हल्ली दई रुखर पात्रादी झार्छन असी बिष्टारिगान पीप हु का खोला बड़ो भीषण झमटा मस्तिर बाज गिद्दर को टोक्ने किरा मुंतिर के होशहवास किंतु न भोगी रहो बा कसरी ब मन यो मृत्यु को उत्सव मामच भीम कसरी री वृक्ष को मे दुर्गति के हुने अब भदी सातो उड़ो भीम को लीला ईश्वर अपार जगमा के हु था हती हम्रा कर्म हु बमोज में सदा प्राप्त होने हुती बोकी पत्थर धर्म को पिठ्यों मा, ठाड़ो तल दुखले भंजांग उलो चढ़ो स्वा भईकन बल्लंग गुटमुटी फेदी को तल खाल बिचरोको परी भूतल्या चरा बरा अधमरा पारे छाड़ेरी अण्णुमती किनार बिचमा प्राण बस्यो झुंडी आई मृत्यु लगे हुने कि न हरें चाँड अहो कि मज्जा विधि लाई भीम कनो तड़पाऊ दईमा भो